जनता हंसा नगर परतवें द्वार तारी लागी अलग पुरुष जाको ध्यान धरय काल करार निकट नहीं आवे काम श्रोत मद लोग जलय जुगत जुगत की तुषा विछानी कर्म मर्म अल व्याधि करे कह कबीर सुनो धन का अमर हो इकभूम मर रहे भगवान हमें धर्म है अमृत की खोज मनुष्य के जीवन में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 तो सब मंदिर मस्जिद सब गिर जाएंगे इसीलिए तो जिस जैसे उम्र हाथ से खोती है वैसे वैसे व्यक्ति को धर्म की चिंता शुरू होती है जिस जैसे मौत करीब आती है वैसे वैसे आदमी विचार करता है जवानी में आदमी बोलाए रख सकता है मंदिर को तब नशा गहरा होता है जीवन का चढ़ाव पर होती है गति होती जीवन में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 लेकिन मृत्यु को बिल्कुल भुलाया जा रहा है पूर्व में सेक्स को दबाया गया है कामवासना को दबाया गया है मृत्यु को नहीं दबाया गया ये दो तरह की संस्कृतियां हैं कामवासना और मृत्यु दो छोर हैं क्योंकि काम वासना यानी जन्म कामवासना यानी जन्म का सूत्र अगर तुम जन्म को दबाओगे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 तो जीवन को बसाने का ख्याल आया इसलिए पश्चिम में विज्ञान विकसित हुआ पूरब में कामवासना को भुला दिया इसलिए जीवन उपेक्षित हो गया कैसे तुम जीते हो कुछ मतलब नहीं कूड़े कबाड़ में जीते हो कोई मतलब नहीं झोपड़े में जिंदा हो कि मरे हो भूखे हो कि प्यासे हो दुर्गंध है कि बीमारी है कि मक्खियां हैं घेरे हुए कुछ मतलब नहीं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 बेटे ने कहा डैडी तो पहले मुझे मार के दिखाओ बेटा बड़ा प्रसन्न था और उसने कहा जैसा कि बच्चे कहते अच्छा पहले हमें करके दिखाओ तो उसने कहा कि डैडी पहले मुझे मार के दिखाओ वैज्ञानिक उदास हो गए सभी वैज्ञानिक उदास हैं आज क्योंकि उन्होंने अनजाने मौत खोज ली गए थे जीवन को खोजने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 हाथ लगी मौत पूर्व के लोगों ने काम वासना को छिपा छिपा के सारे चित्त को काम ग्रसित कर दिया है खोजने गए थे ब्रह्मचरी ब्रह्मच्वरी मिला नहीं मिली है बहुत ग्रहित वासना चित्त में 24 घंटे काम की ही धुन बस्ती रहती है और जब तक काम की धुन बज रही तब तक कबीर की धुन न बचेगी और जब तक कामवासना रोए रोए को घेरे हुए है तब तक कबीर जिस लोग की बात कर रहे हैं वो दसम द्वार न खुलेगा कामवासना पहला द्वार है और पहले ही द्वार पे जो अटका है वो दसवें तक कैसे पहुंचेगा दसवा तो आखिरी द्वार है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 कि तुम कुछ भी देखने में समर्थ न रह जाओगे तुम्हारी आंखों में भय समा जाएगा और जिस आंख में भय है वो आंख धुएं में दबी है फिर तुम तर्क खोजते रहोगे तर्क तो सभी खोज लेते हैं लेकिन तर्क कोई सत्य नहीं है तर्क तो पागल भी खोज लेते मुल्ला नसरुद्दीन गया था मनुष्य चिकित्सक के पास परीक्षा के तौर पर मनस चिकित्सक ने कहा जांचने को कि इस आदमी की बुद्धि डवाडोल कितनी हुई है या नहीं हुई है कहा कि नसरुद्दीन अगर हम तुम्हारा एक कान काटने तो क्या होगा नसरुद्दीन कहा साफ है कि मैं जितना सुनता हूं उससे आधा सुन पाऊंगा मेरी सुनने की क्षमता आधी हो जाएगी उस मनुष्य विदने का और तुम्हारा दूसरा कान भी काटने तो क्या होगा तो नसरुद्दीन का फिर मैं देख ना पाऊंगा मनुष्य विद हैरान हुआ उसने का मतलब अचरच की बात करते हो दूसरा कान काटने से तुम देख क्यों ना पाओगे नसरुद्दीन ने कहा उल्लू के पत्ते मेरा चश्मा जो गिर जाएगा झक्कीियों के भी तर्क होते उसके तर्क को खंडित नहीं कर सकते क्या तो बात पति की रहा है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 तभी तुम दोनों के पार हो सकोगे और जैसे कोई दोनों के पार होता है उसके जीवन में ये अनूठी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती जिनकी कबीर चर्चा कर रहे हैं ये घटनाएं बड़ी अतर्क और भाषा में कहना बड़ा विरोधाभासी है क्योंकि जो भी कहो वही अधूरा मालूम पड़ता है जो भी कहो बहुत कुछ कहने को शेष रह जाता है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 या अगर तुम्हारा अनुभव बहुत गहरा हो गया हो तो भी नौवें द्वार से तुम्हारा ऊपर अनुभव नहीं जाता दसवें द्वार का तुम्हें कोई भी अनुभव नहीं नौ द्वार है हमारे शरीर के दो आंखें दो नाक के नासा नासापुट मुंह है दो कान है गुदा है ये नौ द्वार है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 ऐसी बात ही सोचने में लगेगी पाप की कहीं मां बाप और संभोग करते हैं ये तो सब गलत लोग करते कभी तुम सोचे हो सजग रूप से कभी तुमने इस पे ध्यान किया है कैसे तुम संसार में आए ये सोच के मन में बड़ी ग्लानी होगी कि मां और बाप संभोग कर रहे हैं ये सोच के मन में बड़ी चिंता होगी कि जन्मिंदरी के द्वार से तुम्हारा आगमन हुआ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 तो बायजीत ने कहा ये एक पैसा आज के लिए काफी कल का जब भरोसा ही नहीं तो कल का इंजाम बायजिद की भीड़ में एक फकीर और बैठा हुआ था बायजिद तब ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ था लेकिन फिर भी ज्ञान के करीब ही करीब रहा होगा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 बिन बाजा झनकार उठे जहा समुझ परे जब ध्यान धरे बिन बाजा झनकार उठे जहा दो तरह की ध्वनिया हैं एक ध्वनि को कहते हैं आहत ध्वनि जैसे मैं ताली बजाऊ तो दो हाथ टकराए ये जो ध्वनि पैदा हुई ये आहत ध्वनि दो की टकराहट से हुई तबला बजाओ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 दसवें द्वार पर पहुंचता है तो वह ध्वनि सुनाई पड़ती है लेकिन इस ध्वनि को भाषा में लोगों ने अलग अलग लिखा है यह दूसरी बात है हिंदुओं ने उसे ओम कहा है मुसलमान यहूदी क्रिश्चियन उसे ओमीन कहते हैं इसलिए अमीन पर उनकी प्रार्थना पूरी होती वो ओम का ही रूप है दसवें द्वार पर सुनेगी ध्वनि उसकी व्याख्या बदल सकती क्योंकि ध्वनि के साथ एक दिक्कत है कि तुम कैसी व्याख्या करोगे रेलगाड़ी जा रही हो छक छक छक कहोगे कि भक भक कहोगे कि भक फक कहो क्या कहोगे ये तुम पर निर्भर है रेलगाड़ी एक ही जा रही है और अगर तुम्हें पहले से कोई धारणा है तो वही सुनाई पड़ जाएगा जैसे हिंदुओं को धारणा है कि ओमकार ओम जब तुम धारणा ही लेके गए हो तो तत्व तुम्हें जब वो ध्वनि गूंजेगी तुम्हे ओम सुनाई पड़ जाएगा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 पैर में चोट लग गई खून बह रहा है, लेकिन वो खेल में लीन सारे दर्शकों को दिखाई पड़ रहा है कि पैर से खून बह रहा है, लकीरें बन गई हैं जमीन पर लेकिन वो खेल में लीन उसे पता ही नहीं कि चोट लगी उसे पता नहीं कि दर्द हो रहा उसे पता नहीं कि खून बह रहा खेल खत्म हुआ एकदम पता चला वो बैठ गया पैर से खून बह रहा है उसका चेहरा पीला पड़ गया पहली दफा का पता चला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 कहते हैं कि चमहार जब किसी को देखता है तो आदमी को नहीं देखता है। जूते को देखता है और जूते से आदमी को पहचान लेता है जूते की हालत सब बता देती आदमी की पूरी हालत बता देती कि आर्थिक हालत कैसी चल रही जूता कह देता है दुकान ठीक चल रही कि नहीं चल रही जूता कह देता है। पत्नी से बन रही कि नहीं बन रही जूता कह देता है जूते की भी कथा है चम्हार पढ़ना जानता है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 कीचड़ के दुश्मन भी मत हो जाना तुम तो कमल की तलाश करना और जिस दिन तुम कमल को पहचान दोगे उस दिन तुम कीचड़ को भी धन्यवाद दोगे उस दिन तुम कहोगे इस शरीर का भी मैं अनुग्रहित हूं क्योंकि इसके बिना यह कमल कैसे खिलता अगर तुम कीचड़ ही कीचड़ होते तो किसको ये ख्याल उठता कि कीचड़ को बदलें किसको ये ख्याल आता कि रूपांतरण करें किसको ये ख्याल आता कि क्रांति करें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 रामकृष्ण कैसे ख्याल रख सकते हैं? ख्याल रखने वाला कौन है? जब तारी लग जाती तो कैसा ख्याल कबीर ने कहा है कि पूरी मधुशाला पी गया हूं और तुम ख्याल की बात करते हो थोड़ी बहुत शराब नहीं पी पूरी मधुशाला रामकृष्ण गए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 तुम तो बड़े दूर आकाश में उड़ते हो तुमने जरूर उस बनाने वाले को कभी देखा होगा तुम तो बड़ी बड़ी दूर की यात्रा पर जाते हो चल हंसा वे तुमने जरूर मेरे बनाने वाले को देखा होगा मैं उसकी तलाश में हूं कुछ खोज खबर तुम मुझे दो कुछ पता ठिकाना फिर आज सुबह बह रहे हैं और वो वहीं रुके और एक पर मस्ती ने उनको घेर लिया मरदाना को वो हमेशा साथ रखते थे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 और वो भक्त की मनोदशा है भक्त कहता है भगवान थोड़ी दूरी बनाए रखना ताकि मैं तुझे देख सकू तेरा रस पी सकू और तेरे सौंदर्य को निहार सकू थोड़ी दूरी बनाए रखना भक्त भगवान होना नहीं चाहता भक्त कहता आखिर तक थोड़ा फासला बनाए रखना तेरे सिंहसन के पास आ जाऊं लेकिन तेरे चरणों को छू बस इतना काफी है जन्मो जन्मो तक भक्त रहूं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 वे सागर हो जाते वहां भक्त और भगवान का कोई फासला नहीं रह जाता वे स्वयं भगवान हो जाते फिर तारी नहीं लगती तारी किसकी लगे किस पे लगे द्वैत खो गया तारी खो गई दस में द्वार तारी लागी अलख पुरुष जा को ध्यान करे काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मधलोभ जरे और इस दस में द्वार पर अब न तो मौत पाथ आती क्योंकि पहले द्वार पर मौत है दसवें द्वार पर अमृत है पहले द्वार पर जीवन मौत दोनों है दसवें द्वार पर जीवन के पार जो जीवन है जिसका कोई जन्म नहीं जिसका कोई अंत नहीं महाजीवन है काल कराल निकट नहीं आवे काम क्रोध मदलोभ जरे और अब काम क्रोध मदलोभ सब अपने आप जल गया हटाना नहीं पड़ता लड़ना नहीं पड़ता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 लेकिन मैं अछूत जात की हूं छोटी जात की हूं और बता देना उचित है मेरे हाथ का छुआ पानी बड़ी जात के लोग नहीं पीते जिस कहा तू तो उनकी फिक्र छोड़ और अगर तू मुझे पानी पिलाएगी इस कुए का तो मैं तुझे उस कुए का पानी पिलाऊंगा कि फिर प्यास कभी लगती नहीं मैं तुझे वो पानी पिला सकता हूं कि उसे पीने के बाद जिस जिस कुएं की बात कर रहे हैं वो दसम द्वार है उस दस पर जो खड़ा हो जाता है जुगत जुगत की त्रसा बुझानी कर्म मर्म अघ व्याधि टे सब पाप कर्म इत्यादि सब समाप्त हो गए सब जल गए कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर होए कब हुन अमर है इस दस द्वार को जिसने जान लिया वो अमर हो गया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 स्वर्ग ऊपर उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नर्क और दस में द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं जब तुम्हारी ऊर्जा और जब तुम्हारी ऊर्जा दस में द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया दोनों तुमने छिपे जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे सारा शरीर खो जाए सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसके लिए और सुगम हो जाए वो दसवें द्वार पर टक्कर मारने लगे कुंडलनी का पूरा प्रयोग दसवें द्वार पर टक्कर मारने का है कर मर्म अगिदाध तरे कहे कबीर सोनू भाई साधु अमर हो कबू न मरे आज इतना